शिव पुराण वायवी संहिता उस समय उपमन्यु आनंद सागर की लहरों से घिरे हुए थे वे भक्ति विनम्र चित्त से पृथ्वी पर दंड की भांति पड़ गए इसी समय वहां मुस्कराते हुए भगवान शिव ने यहां आओ यहां आओ कहकर उन्हें बुलाया और उनका मस्तक सूख अनेक वर दिए शिव बोले वश्य तुम अपने भाई बंधुओं के साथ सदा इच्छानुसार भक्ष्य भोज्य पदार्थों का उपभोग करो दुख से छुट सर्वदा सुखी रहो तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति भक्ति सदा बनी रहे महाभाग उपमान्यो यह पार्वती देवी तुम्हारी माता है आज मैंने तुम्हें अपना पुत्र बना लिया और तुम्हारे लिए क्षीर सागर प्रदान किया केवल दूध का ही नहीं मधु दही अन्न घी भात तथा फल आदि के रस का भी समुद्र तुम्हें दे दिया ये कुओं के पहाड़ तथा भक्ष भोज्य पदार्थों के सागर मैंने तुम्हें समर्पित किया महामुने यह सब ग्रहण करो आज से मैं महादेव तुम्हारा पिता हूँ और जगदम्बा उमा तुम्हारी माता है मैंने तुम्हें अमृतत्व तथा गणपति का सनातन पद प्रदान किया अब तुम्हारे मन में जो दूसरी दूसरी अभिलाषाएं हो उन सबको तुम बड़ी प्रसन्नता के साथ वर के रूप में मांगो मैं संतुष्ट हूँ इसलिए वह सब दूंगा इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए वायुदेव कहते हैं ऐसा कहकर महादेव जी ने उन्हें दोनों हाथों से पकड़कर हृदय से लगा लिया और मस्तक सूँघकर यह कहते हुए देवी की गोद में दे दिया कि यह तुम्हारा पुत्र है देवी ने कार्तिकेय की भांति प्रेम पूर्वक उनके मस्तक पर अपना कर्कमल रखा और उन्हें अविनाशी कुमार पद प्रदान किया क्षेत्र सागर ने भी आकर साकार रूप धारण करके उनके हाथ में अनस्वर पिंडीभूत स्वादिष्ट दूध समर्पित किया तत्पश्चात पार्वती देवी ने संतुष्ट चित्त हो उन्हें योगजनित ऐश्वर्य तथा संतोष अविनाशी अविनाशिनी ब्रह्म विद्या और उत्तम समृद्धि प्रदान की तदनंतर उनके में तेज को देखकर कर प्रसन्न चित्त हुए उपमन्यु ने शंभु ने उपमन्यु मुनि को पुनः दिव्य वरदान दिया पाशुपत व्रत पाशुपत ज्ञान तात्विक व्रत योग तथा चिरक तक उनके प्रवचन की परम पटुता उन्हें प्रदान की भगवान शिव और शिवा से दिव्य व्रत तथा नित्य कुमारत्व तो पाकर वे प्रमुदित हो उठे इसके बाद प्रसन्न हो प्रणाम करके हाथ जोड़ ब्राह्मण उपमन्यु ने देवदेव देव महेश्वर से यह वर मांगा उपमन्यु बोले देव देवेश्वर प्रसन्न होइए परमेश्वर प्रसन्न होइए और मुझे अपनी परम दिव्य एवं अव्य भक्ति दीजिए महादेव मेरे जो अपने सगे संबंधी हैं, उनमें मेरी सदा श्रद्धा बनी रहने का गर्व दीजिए, साथ ही अपना दासत्व उत्कृष्ट स्नेह और नित्य सामिप्य प्रदान कीजिए ऐसा कहकर प्रसन्न चित्त हुए द्विजश्रेष्ठ उपमन्यु ने हर्षगत गर्भवाणी द्वारा महादेव जी का स्तमन किया उपमन्यु बोले देवदेव महादेव शरणागत वत्सल शाम्ब सदा आप सदा मुझ पर प्रसन्न हुए। वायुदेव कहते हैं उनके ऐसा कहने पर सबको वर देने वाले प्रसन्न आत्मा महादेव ने मुनिवर उपमन्यु को इस प्रकार उत्तर दिया शिव बोले वश्य उपमन्यु मैं तुम पर सतुम संतुष्ट हूँ इसलिए मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया ब्रह्मर से तुम मेरे सुदीर्ण भक्त हो क्योंकि इस विषय में मैंने तुम्हारी परीक्षा ले ली है तुम अजर अमर दुख रहित यशस्वी तेजस्वी और दिव्य ज्ञान से संपन्न हो दिश्रेष्ठ तुम्हारे बंधु कुल तथा गोत्र सदा अच्छे रहेंगे मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति सदा बनी रहेगी विप्रवर मैं तुम्हारे आश्रम में नित्य निवास करूंगा तुम मेरे पास आनंद विचरोगे ऐसा कहकर उपमन्यु को अभीष्टवर दे करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी भगवान महेश्वर वहीं अंतर हो गए उन श्रेष्ठ परमेश्वर से उत्तम वर पाकर उपमन्यु का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा उन्हें बहुत सुख मिला और वे अपने जन्मदायी माता के स्थान पर चले गए वायवीय संहिता का पूर्वखंड संपूर्ण